श्रीरामकृष्ण वचनामृत अठाईस अक्टूबर अठारह सौ बयासी परीक्षे चौदह सात आदिष्टपूर्वस्म दृष्टि प्रव्यतिथम मनो मे तदर्शयिवास गीता समाज की प्रार्थना पद्धति ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन पूर्व कथा दक्षिणेश्वर के राधा कांत मंदिर में जेवर की चोरी श्री राम कृष्ण शिवनाथ आदि से क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो मैंने केशव सेन से यही कहा था एक दिन केशव वहां काली मंदिर गया था मैंने कहा तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो मैं सुनूँगा गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा खूब बोला मुझे भाव हो गया था बाद में केशव से मैंने कहा तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो हे ईश्वर तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की तुमने आकाश की सृष्टि की तुमने नक्षत्र बनाए तुमने समुद्र का सृजन किया यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है जब राधाकांत का जेवर चोरी गया था तब बाबू रानी रासमढ़ी के जामाता राधाकांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले क्यों महाराज तुम अपने जेवर की रक्षा ना कर सके मैंने बाबू से कहा यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है चरण सेवा करती है उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमूल वस्तु है ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है राम राम ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो इसीलिए कहता हूँ जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है कहाँ वह रहता है उसकी कितनी कोठनी कोठियाँ हैं कितने बगीचे हैं कितना धन है परिवार में कौन कौन है नौकर कितने हैं इसकी खबर कौन लेता है जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ उसका घर कहाँ है उसका बाप क्या करता है उसके कितने भाई हैं ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ उनकी सृष्टि अनंत है ऐश्वर्य अनंत है ज़्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे गीत इस आशय का है अमन तू रूप के समुद्र में डूबा जा तलातल थल पाताल खोजने पर मुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा खोज जी लगा कर खोज खोजने ही से तू हृदय में वृंदावन देखेगा तब वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा कबीर कहते हैं तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बुढ़ी निक्सा भागी तब लक्ष्मण बोले हे राम भला यह क्या है यह निक्शा इतनी बुढ़ी है पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है श्री रामचंद्र जी ने निक्शा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा वह बोली राम इतने दिनों तक बचे हूँ इसीलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ न जाने और कितनी लीलाएँ देखूँ सब हंसते हैं शिवनाथ से तुम्हें देखने को जी चाहता है शुद्धात्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूँगा शुद्धात्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं एक ब्राह्मण भक्त ने पूछा महाराज आप जन्मांतर मानते हैं जन्मांतर बहूनि में व्यतीतानी जन्मानी तो चार्जुना श्री राम कृष्ण हाँ मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है ईश्वर का काम हम लोग अल्पबुद्धि से कैसे समझ सकते हैं अनेकों ने कहा है इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते भीष्म देव देह छोड़ना चाहते थे शरों की सैया पर लेटे हुए हैं सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं सब ने देखा भीष्म देव की आंखों में आंसू आ गया है अर्जुन श्री कृष्ण से बोले भाई यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो स्वयं भीष्म देव ही हैं सत्यवादी जितेंद्रिय ज्ञानी आठों वसुओं में से एक हैं वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं यह भीष्मेव से जब श्री कृष्ण ने कहा तब वे बोले कृष्ण तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता तब यही याद करके आंसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया भक्तों के साथ कीर्तनानंद समाजगृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई रात के साढ़े आठ बजे का समय है चांदनी रात है बगीचे के वृक्ष लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठे समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है श्री राम कृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं ब्राह्म भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं भाव में भरे हुए सभी मानव ईश्वर दर्शन कर रहे हैं हरिनाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी चारों ओर के ग्रामवासीगण हरिनाम सुन रहे हैं और मन बगीचे के मालिक माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं कीर्तन हो जाने पर श्री कृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया प्रणाम करते हुए कह रहे हैं भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्रह्म समाज के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है वेणीमाधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए श्री रामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंदपूर्वक प्रसाद पाया